आँखों की कोरों में प्रेमाश्र दिखाई पड़ रहे हैं भाव का उपसम हो जाने पर श्री कृष्ण उसी छोटे तख्त पर जा बैठे मड़ी फर्श पर उनके चरणों के पास बैठे श्री राम कृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं ईश्वर के मार्ग पर रहकर जो लोग स्त्री संग करते हैं उनके प्रति श्री राम कृष्ण घृणा और क्रोध प्रकट कर रहे हैं श्री रामकृष्ण लाज भी नहीं आती लड़के हो गए फिर भी स्त्री संग घृणा भी नहीं होती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 भावार्थ सुरधुनि के तट पर कौन हरिनाम ले रहा है शायद प्रेमदाता नित्यानंद आए हैं उनके बिना प्राण कैसे शीतल हो कबीरदास करीब 10 बजे होंगे रामलाल ने काली मंदिर की नित्य पूजा समाप्त कर दी है श्री राम कृष्ण माता के दर्शन करने के लिए काली मंदिर जा रहे हैं साथ मढ़ी भी है मंदिर में प्रवेश कर श्री रामकृष्ण आसन पर बैठ गए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 तब इसी नौबत खाने में रहती थी कुछ मास हुए वे कामार पकड़ गई हैं परिच्छेद तिरसठ ईश्वर दर्शन के उपाय श्री रामकृष्ण मढ़ी के साथ पश्चिम वाले गोल बरामदे में बैठे हैं सामे दक्षिणवाहिनी भागी रथी है पास ही कनेर बेला जूही गुलाब कृष्ण चूड़ा आदि अनेक प्रकार के फूले हुए पेड़ हैं दिन के दस बजे होंगे आज रविवार अघहन की कृष्णा द्वितीया है 16 दिसंबर अठारह सौ श्री रामकृष्ण मणि को देख रहे हैं और गा रहे हैं भावार्थ माँ तारा मुझे तारना होगा मैं शरणागत हूँ पिंजड़े के पक्षी जैसी मेरी दशा हो रही है मैंने असंख्य अपराध किए हैं मैं ज्ञानहीन हूँ मैं माया में मोहित हुआ द्यर्थ भटकता फिर रहा हूँ बछड़ा खो जाने पर गाय की जो दशा होती है वही दशा मेरी भी है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 किस तरह व्याकुल होने पर ईश्वर लाभ होता है मणि को इसकी शिक्षा देने के लिए ही मानो श्री राम कृष्ण के मन में सीता का उद्दीपन हुआ था सीता राम में जीविता थी श्री रामचंद्र की चिंता में ही वे पागल हो रही थी इतनी प्रिय वस्तु जो देह हैं उसे भी वे भूल गई थी दिन के तीसरे पहर के चार बजे का समय है श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ उसी कमरे में बैठे हुए हैं जनाई के मुखर्जी बाबू आए हुए हैं ये श्री प्राण कृष्ण के आत्मी हैं उनके साथ एक शास्त्रज्ञ ब्राह्म मित्र हैं मणि राखाल लाटू हरीश आदि भक्त भी हैं योग्र दक्षिणेश्वर के सावर्ण चौधरीओं के यहाँ के हैं ये आजकल प्राय रोज दिन में ढलने पर श्री राम कृष्ण के दर्शन करने आते हैं और रात को चले जाते हैं योगिंद्र ने अभी विवाह नहीं किया मुखर्जी प्रणाम करके आपके दर्शन से बड़ा आनंद हुआ श्री राम रामकृष्ण वे सभी के भीतर हैं वही सोना सबके भीतर है कहीं प्रकाश अधिक है संसार में उस सोने पर बहुत मिट्टी पड़ी रहती है मुखर्जी साहास्य महाराज ऐहिक और परमार्थिक में अंतर क्या है श्री राम कृष्ण साधना के समय नेत नेत करके त्याग करना पड़ता है उन्हें पा लेने पर समझ में आता है सब कुछ वही हुए हैं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 चतुर्विंशति तत्व भी है ब्रह्म क्या वस्तु है यह कोई मुंह से नहीं कह सकता सब वस्तुएं जूठी हो गई है अर्थात मुँह से कही जा चुकी है परंतु ब्रह्म क्या है यह कोई मुँह से नहीं कह सका इसीलिए वह जूठा नहीं हुआ यह बात मैंने विद्या सागर से कही थी विद्या सागर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए विषय बुद्धि का लेस मात्र रहते भी यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता कामणी कांचन का भाव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 क्या उन्हें भी कोई अभाव है श्री राम कृष्ण हास्य इसमें दोषी क्या है पानी स्थिर रहे तो भी वह पानी है और जीव जगत क्या मिथ्या है तरंगे उठने पर भी वह पानी भी ही है सांप चुपचाप कुंडली बांधकर बैठे रहे तो भी वह सांप है और त्रियक गति हो टेढ़ा मेढ़ा रेंगने से भी वह सांप ही है बाबू जब चुपचाप बैठे रहते हैं तब वे तो मनुष्य हैं वही मनुष्य वे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 तो चुंबक नहीं खींचता मिट्टी साफ़ कर देने से फिर खींचता है कामनी कांचन मिट्टी है इसे साफ़ करना चाहिए मुखर्जी यह किस तरह साफ़ हो श्री राम कृष्ण उनके लिए व्याकुल होकर रो वही जल मिट्टी पर गिरने से मिट्टी धुल जाएगी जब खूब साफ हो जाएगी तब चुंबक खींच लेगा योग तभी होगा मुखर्जी आह कैसी बात है श्री राम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 रामकृष्ण हासिल उठने और बैठने में हानि क्या है पानी स्थिर होने पर भी पानी है और हिलोरे डुलने पर भी पानी ही है आंधी में जूठी पत्तल हवा चाहे जिस ओर उड़ा ले जाए मैं यंत्र हूं वे यंत्री हैं श्री रामकृष्ण का दर्शन और वेदांत तत्वों की गूढ़ व्याख्या जनाई के मुखर्जी चले गए मड़ी सोच रहे हैं वेदांत दर्शन के मत से सब स्वप्नवत है तो क्या जीव जगत में यह सब मिथ्या है मणि ने थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ा है फिर जिनके विचार मानो वेदांत की ही अस्फुट प्रतिध्वनि है उन कांट हैगेल आदि जर्मन पंडितों के भी कुछ ग्रंथ पढ़े हैं परंतु श्री रामकृष्ण ने दुर्बल मानव की तरह विचार के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है उन्हें तो स्वयं जगत जननी सब कुछ दर्शन करा दिया है मणि इसी के बारे में सोच रहे हैं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 तब राम राम कहकर नृत्य करते हैं क्या शिव की अवस्था का वर्णन कर श्री रामकृष्ण अपनी ही अवस्था सूचित कर रहे हैं शाम हो गई है श्री रामकृष्ण जगत माता का नाम और उनका चिंतन कर रहे हैं भक्तगण भी निर्जन में जाकर अपना अपना ध्यान जप करने लगे इधर काली माई के मंदिर में श्री राधाकांत जी के मंदिर में और बारहों शिवालयों में आरती होने लगी आज कृष्ण पक्ष की द्वितीय है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 मंदिर के भीतर मैंने देखा सब मानो रस से सराबोर है सच्चिदानंद रस से काली मंदिर के सामने एक दुष्ट आदमी को देखा परंतु उसके भीतर भी उनकी शक्ति जाज्जुल्यमान देखी इसीलिए तो मैंने बिल्ली को उनके भोग की पुडिया खिलाई थी देखा माँ ही सब कुछ हुई है बिल्ली भी तब खजांची ने मथुर बाबू को लिखा कि भट्टाचार्य महाशय भोग की पुड़ियाँ बिल्ली को खिलाते हैं मथुरबाबी मेरी अवस्था समझते थे चिट्ठी के उत्तर में उन्होंने लिखा वे जो कुछ करें उसमें कुछ बाधा न देना उन्हें पा जाने पर यह सब ठीक ठीक दिख पड़ता है वही जीव जगत 240 तत्व यह सब हुए हैं परंतु यदि वे मैं को बिल्कुल मिटा दें तब क्या होता है यह मुँह से नहीं कहा जा सकता जैसे राम ने कहा है तब तुम अच्छी हो या मैं अच्छा हूँ यह तुम्हें समझोगी